विक्रांत को यह बात अच्छे से पता थी कि आर्यन और नीता का ब्रेकअप उस ड्रैगन शेप वाले ब्रेसलेट की वजह से ही हुआ था आर्यन ने वो ब्रेसलेट अपने बाप के पास से चुरा कर तोहफे में दे दिया था फिर नीता उस ब्रेसलेट को पहनकर शो ऑफ करने लगी फिर पुलिस की नजर इस पर पड़ गई जिस वजह से आरन के बाप को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था हालांकि उन दोनों का आपसी मामला था और इसमें विक्रांत इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहता था लेकिन खुद के सामने वो किसी लड़की के साथ गलत बिहेव होता हुआ देख कैसे सकता था दूसरी चीज ये भी थी कि भले ही उस ब्रेसलेट की ही वजह से विक्रांत ने इतना बड़ा केस सॉल्व करके दिखाया था लेकिन फिर भी अब वो इस मैटर में कुछ नहीं कर सकता था ना तो वो ब्रेसलेट वापस लाकर आर्यन को दे सकता था और ना ही वो उसके बाप को जेल से छुड़ा सकता था ऐसे में करंट सिचुएशन में जो कुछ उसके हाथ में था वो उसने किया क्योंकि उसे ये सब डुप्लीकेट टास्क का हिस्सा लग रहा था इसके साथ ही उसे जितना मौका मिला उतना उसने नीता का फायदा भी उठाया नीता इस वक्त खुद परेशान थी और किसी तरह से उसका आयन से पीछा छूटा था ऐसे में वो विक्रांत के साथ उलझ कर अपना मूड और ज्यादा खराब नहीं करना चाहती थी इसीलिए उसने विक्रांत को पहले गुस्से से भरी नजरों से घूरा और फिर अपने साथ शर्ट लड़कियों को लेकर बिलिंग काउंटर की तरफ बढ़ गई वहाँ पर उसने बिल पे किया और फिर तुरंत यहाँ से बाहर निकल गयी इधर जानवी के वॉमिटिंग की वजह से रेस्टोरेंट का माहौल खराब हो गया था इतनी गंदी स्मेल आ रही थी की यहाँ पर खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा था रेस्टोरेंट में काम करने वाले सफाई कर्मियों के लिए यह बड़ी मुसीबत हो गई थी वहां कोई खड़े भी नहीं रहना चाहता था लेकिन उन्हें यह सब साफ करना था और अगर जल्दी से इसे सॉल्व नहीं किया गया तो फिर रेस्टोरेंट का मालिक इन्हें काफी फटकार लगाने वाला था क्योंकि इसी गंदगी की वजह से रेस्टोरेंट से कई कस्टमर वापस लौट जा रहे थे विक्रांत उन तो सफाई कर्मियों की प्रॉब्लम अच्छे से समझ रहा था सो उसने अपनी जेब से दो हजार का नोट निकाल उनके हाथ में रख दिया इसके बाद तो वो खुशी से उछल पड़े तुरंत ही दो लोग फर्श साफ करने में जुट गए अब जाकर विक्रांत जानवी के ठीक सामने टेबल पर बैठ गया अभी तक जानवी पूरी तरह होश में नहीं आई थी अभी भी उसका शरीर नशे में झूम रहा था विक्रांत उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा लेकिन जानवी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया मेरी दोस्ती मेरा प्यार फिर से विक्रांत के फोन में वही पुराना सॉन्ग बजना शुरू हो गया जो पहले भी बज रहा था विक्रांत लपक कर सॉन्ग को बंद कर दिया और फिर वो बड़े ध्यान से जान्नवी की तरफ देखने लगा उसकी आंखें आधी खुली हुई थी और आधी बंद पड़ी थी विक्रांत बड़े ध्यान से उसके चेहरे को देखने लगा और फिर उसने टेबल पर पड़े टिश्यू को उठाकर उसके कपड़ों और चेहरे को साफ करने लगा इस दौरान पहली बार ऐसा हुआ था कि विक्रांत जानवी के इतने करीब बैठा हुआ था और आज पहली बार विक्रांत जानवी को अलग नजरों से देख रहा था आज उसे एहसास हो रहा था कि जान्हवी की बोली और व्यवहार भले ही जहर की तरह कड़वा लेकिन वो उसी जहर की तरह खूबसूरत भी थी गोल गोल हल्की भूरी और हल्की नीली सी आंखें पतले और लंबे से होट नुकीली और थोड़ी उठी हुई नाग इसके साथ ही उसका फिगर भी किसी फिल्मी फिल्म से कम नहीं था पहले तो विक्रांत ने सोचा था कि आज जानवी के साथ कोई प्रेंक करके उसे परेशान करेगा, लेकिन अब उसका इरादा बदल चुका था उसने बड़े केयर के साथ जानवी के कपड़े को साफ किया और फिर बिलिंग काउंटर पर जाकर अपने और जान्ही के खाने का बिल भी भर दिया बिल भरने के बाद विक्रांत जान्हवी को पकड़कर किसी तरह अपनी गाड़ी में ले गया बाहर अभी भी बारिश हो रही थी विक्रांत को यह मौसम कुछ समझ नहीं आ रहा था ऐसा उसने पहली बार देखा था कि सर्दी के मौसम में भी बारिश हो रही थी वो भी नॉर्मल बारिश नहीं बल्कि खूब जोरदार बारिश हो रही थी इस रोमांटिक सी बारिश में एक बार के लिए तो विक्रांत का मन डोल ही गया था लेकिन फिर किसी तरह उसने अपने मन पर काबू किया पहले तो विक्रांत ने सोचा था कि वो जान्हवी को नशे की हालत में अपने होटल ले जाएगा वहां पर जानवी का फायदा उठाएगा लेकिन अब ना जाने कहा से विक्रांत के भीतर की इंसानी जाग चुकी थी अब वो जानवी को लेकर सीधे पुलिस स्टेशन जाने वाला था जब विक्रांत जानवी को गोद में उठाकर अपनी गाड़ी में बैठा रहा था तब उसने बड़े ध्यान से उसका चेहरा देखा उस वक्त ना जाने क्यों विक्रांत को जानवी के चेहरे की मासूमियत नजर आ रही थी वो इस लड़की के बारे में सोचने लगा इसके अतीत के बारे में सोचने लगा इस लड़की ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेला है पति का इनकाउंटर हो गया फिर पुलिस की तरफ से इसे मदद नहीं मिली सीनियर के साथ इसने मिसबिहेव किया लेकिन जिस भी इंसान के साथ ऐसा होगा वो भला कैसे ये सब बर्दाश्त कर सकता है विक्रांत ने अब जानवी को गाड़ी की पैसेंजर सीट पर उसे बैठा कर उसे सीट बेल्ट से दिया और फिर बारिश हो रही थी ऐसे में विक्रांत ने गाड़ी का वाइपर ऑन कर रखा था ठीक ऐसे ही बारिश उस दिन भी हुई थी जब विक्रांत ने आखिरी बार नैना को देखा था और आज जान्हवी को देखकर न जाने क्यों विक्रांत को नैना की बहुत याद आ रही थी वो भी तो इसी की तरह खूबसूरती और इसी की तरह तेज बोलते वक्त दोनों जहरी उगलती हैं विक्रांत अभी तक नैना की याद से बाहर नहीं निकल पाया था जब वो हैंडलेस फीमेल सीरियल मर्डर केस पर काम कर रहा था तब भी ऐसा कोई दिन नहीं गया था जिस दिन उसे नैना का ख्याल नहीं आया था नैना कहाँ चलेगी तुम ऐसे भी भला कोई किसी को छोड़कर जाता है क्या विक्रांत नैना की याद में फिर से डूब चुका था देखो नैना मैंने डीसीपी डी सूजा -डी की डायरी का एक केस सोल्व कर लिया है काश तुम भी मेरे साथ होती हम दोनों ने मिलकर केस सॉल्व किया होता तो कितना अभी व सोच ही रहा था की अचानक से जान्हवी का हाथ विक्रांत की जांगों पर आकर रखा गया अब जाकर विक्रांत का ध्यान नैना के ऊपर से हटा उसने जान्वी की तरफ देखते हुए कहा बस पांच मिनट पांच मिनट रुक जाओ प्लीज यहाँ उल्टी मत करना पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे फिर वहाँ जितना मन हो और जिसके ऊपर मन हो उसके ऊपर उल्टी करना विक्रांत ने अभी ये जानवी को इंस्ट्रक्शन दिया ही था कि उसकी नजर सामने खड़ी एक कार पर पड़ी उस कार के दरवाजे के पास वो चेकदार शर्ट वाली लड़की खड़ी थी वो कार के दरवाजे को पीटते हुए इसे खोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन तभी कार के अंदर बैठे शख्स ने उसके मुँह पर जोरदार घूसा मारकर उसे पीछे धकेल दिया और फिर अगले सेकंड वो कार लेकर फुल स्पीड में फरार हो गया विक्रांत ने जल्दी से अपनी गाड़ी चकदार शर्ट वाली लड़की यानी कि रूचि के आगे ले जाकर रोक दिया प्लीज हेल्प करो हमारी प्लीज वो आर जबरदस्ती नीता को पकड़ कर ले गया जल्दी करो रोको उसे रूचि ने एक सांस में सारी कहानी विक्रांत के आगे बक दी और फिर विक्रांत से बिना पूछे ही वो गाड़ी की पिछली सीट पर जाकर बैठगी जल्दी करो उस गाड़ी का पीछा करो रुचि ने पीछे बैठते ही विक्रांत ने तुरंत ही गाड़ी के एक्सीडेंट पर जोर डालते हुए इसे फुल स्पीड में भगाना शुरू कर दिया अभी वो कुछ ही दूर चला होगा की पीछे बैठी लड़की ने उसकी तरफ देख चिल्लाना शुरू कर दिया एक मिनट तुम तुम इसको लेकर कहाँ जा रहे हो ये ये लड़की तो वहाँ रेस्टोरेंट में थी ना तुम इसे तो जानते भी नहीं हो रुचि ने घबराते हुए अपना सिर पकड़ लिया उसे लग रहा था कि वो किसी गैंगस्टर की गाड़ी में बैठ गई है जो पहले से किसी लड़की को किडनैप करके ले जा रहा था हे भगवान मैं कहाँ फंस गई आज गाड़ी रोको गाड़ी रोको तुरंत मैं मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ वरना रुचि ने विक्रांत को धमकाते हुए कहा मैं खुद पुलिस वाला हूँ फोन करने की क्या जरूरत है तुम्हें विक्रांत ने चलाते हुए जवाब नहीं गाड़ी रोको तुम तुरंत गाड़ी रोक दो रुचि को यकीन नहीं हुआ कि विक्रांत पुलिस वाला है इसी बीच रोड पर जोरदार ब्रेक आया और फुल स्पीड में गाड़ी होने की वजह से यह काफी तेज जंप कर गई गाड़ी के जंप होने की वजह से विक्रांत के बगल में पैसेंजर सीट पर बैठी जानवी लुढ़ कर विक्रांत की जांघों पर जा गिरी और वो कुछ इस तरह से गिरी कि उसका सिर विक्रांत के दोनों जांघों के बीच जाकर फिट हो गया अब सिचुएशन तो और ज्यादा ऑकवर्ड हो चुकी थी झी मैं कह रही थी गाड़ी रोक दो तुम तुरंत वरना मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ रुचि ने शरम के मारे अपनी आंखों को ढकते हुए कहा ओहो विक्रांत ने जानवी का बाल पकड़कर उसे उठाकर सीधा बैठा दिया और फिर उसने रियर मिरर में से रुचि को देखते हुए कहा रुको तुम मैं खुद कॉल करता हूँ पुलिस को एक हाथ से स्टैंडिंग पकड़े हुए उसने किसी तरह अपनी जेब से फोन बाहर निकाला और फिर इमरजेंसी का नंबर डायल करने लगा जैसे उसने नंबर डायल करके कॉल के बटन पर क्लिक करने का सोचा ठीक उसी वक्त उसका फोन बच पड़ा अब यार ये क्या एक मिनट ये तो जाना पहचाना नंबर लग रहा है विक्रांत ने अपने फोन की स्क्रीन पर नंबर को देखते हुए कहा यह तो मुंबई का नंबर है क्योंकि वो इस वक्त गाड़ी ड्राइव कर रहा था उसने ब्लूटूथ भी नहीं लगा रखा था ऐसे में उसने फोन को रिसीव करके इसे स्पीकर में डाल दिया हेलो डिटेक्टिव विक्रांत सर बोल रहे हैं फोन के दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज़ सुनाई पड़ी विक्रांत ने एक पल में इस आवाज़ को पहचान लिया ये आवाज़ जिया की थी विक्रांत हैरान रह गया आज क्या हो रहा है मेरे साथ चारों तरफ से लड़कियों ने घेर रखा है अचानक से इतनी रात के समय जिया का फोन देख विक्रांत को थोड़ा आश्चर्य हुआ आखिर जिया ने इतनी रात को क्यों फ़ोन किया वो किसी मुसीबत में तो नहीं है दरअसल विक्रांत जब मुंबई से देहरादून आया था तभी उसने अपना फोन नंबर बदल दिया था लेकिन फिर भी ना जाने कहा से जिया ने, ने विक्रांत का नंबर ढूंढकर उसे फोन किया था ऐसे में विक्रांत को किसी इमरजेंसी के होने की आशंका हो रही थी वरना जिया इतनी रात को फोन नहीं करती